रघुनाथ तत्र रघुनाथकीर्तन त्र त्रतमस्तकांजलि बाोचनमत राशक मधुरं मधुर स्विते मधुर मधुरं स्मृतिशि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति मधुबोधशक्तिद्यां प्रयच परया कोमल कूजय श्यामलक वेदवेद्यं पर्रह्म भासता हृदय मम कूज रामे राम मधुरम मधुराक्षर आरीय कविता शाख वंदे वालोल निगम कल्पतरोर्गल फलम शुक मुखागमृत संयुक्त पिबत भागवत रसमल मुहुरासी का भावक श्री राम मंझा जरा मजा जल जरा धर्म की अधर्म का प्राणी हिस्व का गौ माता की गौहतिया भारत हर महारे गोविंद जै जै गोपाल जया जय राधा राम हरि गोविंद जया जय श्री कृष्ण गोविंद हरे ईनाथ नारायण वासुदे Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Govinda Hare Govinda Jaya Jaya Radha Raman Hari Gopinda Jaya, jaya. Govinda jaya, jaya. jao go pa shambho shiva shiva shiva shiva shiva narayan narayan narayan सदा गेजो जगद्भासिलमसी यघ तत्जो विदिमा कम गाँव भूता निधा म्य मोजस वसुना चौषध सर्वा सोम्यो भूत अहं वैश्वा नरो भूत देहमासितः पचाम्यन्नं न सामुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्व चाहं सन्निष्टो मतस्मृतमोन वेदरहमे वेद्य वेदात संत समस्थित सदरणीय सतवृंद भक्त भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं कल रूपन की अ सच्चिदानंद ब्रह्मतत्व सर्वाधिष्ठान कारण सर्वरूप और सर्वगत है अतः आदित्य चंद्र और अग्निगत भी हैं और इन तीनों का आश्रय भी है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जब आदित्य चंद्र और अग्नि का आश्रय मानते हैं तब अधिष्ठानात्मा आश्रय ब्रह्म सिद्ध होता है ये तीनों सत्व की उज्ज्वल अभिव्यक्तियां हैं अतः इनमें जगता है तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा इनमें सर्वेश्वर होकर सन्निहित रहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की ही क्या विशेषता है कि वे आदित्य के माध्यम से जगत को उद्भाषित करते हैं चंद्रमा के माध्यम से उद्भाषित करते हुए आह्लादित करते हैं और अग्नि के माध्यम से भी सबको उद्दीप्त करते हैं जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं भगवान के इस विद्यमानता को और दिव्यता को समझने की आवश्यकता है और सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं, उनमें अर्थक क्रियाकारिता की जो अद्भुत चमत्कृति है भगवान की विद्यमानता के कारण है अभिव्यंगक संस्थान का अपने स्थान पर महत्व होता है और उसके माध्यम से अभिव्यंग की विलक्षण रूप में अभिव्यक्ति भी होती है परंतु भगवत तत्व के अनुरूप सूर्य चंद्र और अग्नि तथा विद्युत अभिव्यंगक संस्थान है कोई दर्पण मुख का यथावत अभिव्यंजक बन जाए तो उसका महत्व तो होता है कुछ विपरीत रूप से भी अभिव्यंजक बन सकता है यथावत भी अभिव्यंजक बन सकता है दर्पण में भी तारतम्य होता है कोई ऐसा दर्पण जो मुख के अनुरूप ही उसकी अभिव्यक्ति करता हो तो उसका महत्व होता है कुछ ऐसा भी दर्पण जो मुख्य स्तर का है या जैसा है उससे कुछ चमर्पित करके उसका विंजक संस्थान बन जाता हो उसका बहुत महत्व होता है उदाहरण के लिए बरसता हुआ जो जल होता है वह शुभ्र होता है और मधुर होता है जल स्वभाव से शुक्ल होता है और मधुर होता है बरसते हुए जल में जल के दोनों लक्षण चरितार्थ और स्वतः शुद्ध या पवित्र भी होता है बरसता हुआ जो जल होता है वर्षा का जल उसमें शुद्धता भी है शुभ्रता भी है साथ ही साथ मधुरता भी है लेकिन गन्ने में वह क्षमता है उसकी मधुरिमा को अधिक रूप में अभिव्यक्त कर लेता है मिर्चे में नीम इत्यादि में वह क्षमता है तो उसकी मधुरमा को अन्यथा रूप से व्यक्त करने में ये समर्थ होते हैं तो अभिव्यंजक संस्थान का भी अपना महत्व होता है भगवान दिव्य है सच्चिदानंद स्वरूप है लेकिन जगदीश्वर के रूप में भी उनकी अभिव्यक्ति अभिव्यंजक संस्थान की चमत्कृति है जीव के रूप में भी की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक संस्थान की चमत्कृति है और जगत के रूप में भी की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक संस्थान की चमत्कृति है एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा या ग्रह्म जगदीश्वर सर्वेश्वर होकर भी व्यक्त होते है अल्प अल्प शक्ति सम्पन्न परिचिन जीव के रूप में भी व्याप्त होते है अचित या जड जगत के रूप में भी व्यक्त होते है तो विशुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति के योग से वे सर्वेश्वर सर्वव्यापक अंतर्यामी के रूप में व्याप्त होते हैं मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति के योग से वे जीव के रूप में व्यक्त होते हैं समह प्रधान प्रकृति के योग से वे अचित या जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। माया शक्ति की त्रिव्रता ब्रह्म को तीन रूपों में व्यक्त करती है उसकी अनिर्वचनीयता ब्रह्म को अद्वितीय रखती है कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वीतीय नहीं करती और अपने विभिन्न कार्यो को लेकर भी शक्तिमान को सदती नहीं करती यही शक्ति की चमत्कृति होती है शक्ति स्वतः अपने कार्यों के सहित भी अपने शक्तिमान को सदती नहीं करती जैसे कि मिट्टी में रहने वाली घटोत्पादनी शक्ति अपने विद्यमानता से और घट सकोरा भी जय कार्यों की विद्यमानता से भी सदीय में होने देती इसी प्रकार भगवान के समाचित जो अचिंत माया शक्ति त्रिमुणात्मिका है वह भगवान में किसी प्रकार के द्वैत का आधान नहीं करते, कोट कोटि कार्यात्मक विकारों या विलासों को लेकर भी भगवान में द्वैत का आधार नहीं करते अतः या शक्ति की चमत्कृति है कि भगवत तत्व अनंत असंख्य रूप में परिलक्षित होता हुआ भी सदा अद्वितीय ही रहता है अखंड ही रहता है यहाँ पर अभिव्यंजक संस्थान सत्य प्रधान है इसलिए भगवान भाषुकार ने कहा भगवत का पुति सर्वत्र विद्यमानता सम रूप में है विद्यमानता में तारतम्य नहीं है लेकिन ये आदित्य अग्नि और चंद्र सत्य प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति होने के कारण दिव्य उपाधिया है और इनके योग से भगवत तत्व आह्लादक प्रकाशक और दाहक बन जाता है कल हमने बताया कि अग्नि तत्व तो क्या है गाहक होता हुआ प्रकाशक है सूर्य क्या है तापक होता है या प्रकाशक है वो संधमा आहलादक होता या प्रकाशक है तीनों के तीनों प्रकाशक हैं। तारतम्य क्या है एक दाहक, दूसरा तापक और तीसरा शीतलता प्रदान करने वाला आहलादक इसलिए समिकट सूर्य का नाम हो जाता है अग्नि और दूरास्थ अग्नि का नाम हो जाता है सूर्य देवता जो होते हैं निरुक्त के अनुसार अन्योन्या प्रकृतिक होते हैं अन्योन्या प्रकृतिक होते हैं निरुक्त यात्रि के अनुसार देवता अन्योन्या प्रकृतिक मतलब एक दूसरे की प्रकृति या कारण बन जाते हैं। देवताओं में यह चमत्कृति है कि एक दूसरे की प्रकृति अर्थात कारण बन जाते हैं इसीलिए अग्नि से सूर्य की सूर्य से अग्नि की अभिव्यक्ति का उदाहरण दिया गया है निरुक्त में विषय कठिन है केवल मैंने सांकेतिक ढंग से बताया कि देवता अन्योन्य प्रकृतिक होते हैं एक दूसरे के उपादान बन जाते हैं अभिव्यंगक संस्थान बन जाते है तो हमने एक संकेत किया कि सन्निकट सूर्य ही अग्नि और दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य हो जाता है व्यावहारिक दृष्टि से सूर्य और अग्नि में भेद तो परिलक्षित है ही चंद्रमा में जल की प्रधानता है इसलिए चंद्र प्रकाशक होते हैं और आह्लादक भी होते हैं अब चंद्रमा प्रकाशक होते हुए आह्लादक ही होते हैं लेकिन साहित्यकारों ने उनको तापक भी मान लिया चोर जो होता है उसको चांदनी रात सुहाती नहीं तो चंद्रमा की शीतल चंद्रिका भी उसको तप्त करती इसमें चंद्रमा की शीतलता का दोष नहीं है लेकिन उसके हृदय का दोष है कि चंद्रमा की शीतलता को तो तापकता के रूप में ग्रहण करता है उसका हृदय विरोहीण नायिका जो होती है उसको चंद्रमा की शीतल चंद्रिका भी जलाती है जानन भेल विषम सरहे भूषण भेल भारी विद्यापत जी ने मैथिली में बताया चंद्रमा की चांदनी भी मेरे लिए तापक बन गई। जब श्याम सुंदर हमारे समीप होते थे समीकट होते थे तो जो चंद्रमा हमारे लिए शीतल परिलक्षित होते थे आह्लादक परिलक्षित होते थे श्याम सुंदर अंग से सुदूर चले गए आज श्याम सुंदर के वियोग की ज्वाला से तप्त हम विनों को ये चंद्रमा की शीतल चंद्रिका भी संतप्त कर रही ये एक भाव की प्रगल्भता की बात हुई लेकिन वस्तुतः चंद्रमा में क्या है जलांश अधिक है इसलिए ये प्रकाशक होते हुए शीतलता प्रदान करने वाले आह्लादक होते हैं शीतलता की सहिष्णुता जिसमें जितनी है उतने अंश में वो आह्लादक होते हैं। एक विचित्र बात है द्वंद्व अगर सहिष्णुता की सीमा में प्राप्त हो तो आह्लादक होते है सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके द्वंद प्राप्त हो तो फिर तापक बन जाते है इसलिए व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति में कितनी सहिष्णुता है सर्दी सहने की गर्मी सहने की मान सहने की अपमान सहने की सहिष्णुता की सीमा में कदाचित द्वंद्व प्राप्त हो तो द्वंद्व आह्लादक बन जाते हैं तो और शीतल और सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके द्वंद्व प्राप्त हो तो तापक बन जाते है यहाँ पर जी, जी ने अभिदक प्रधान अर्थ किया मधुसूदन सरस्वती जी प्राय नीलकंठ जी का अनुगमन करते हैं लेकिन यहाँ अनुगमन नहीं किया नीलकंठ जी का दृष्टिकोण प्रसन्न के अनुकूल नहीं लगा होगा मधुसूदन सरस्वती जी को उन्होंने सर्वथा शंकराचार्य जी का ही इस संदर्भ में अनुगमन किया है नीलकंठ जी का दृष्टिकोण भी ग्राह्य है और हमको कुछ ज्ञान देने में सहयोगी है अतः उस दृष्टिकोण का भी समादर करना चाहिए उन्होंने कहा कि अभिद के दृष्टि से यहाँ विचार प्रस्तुत किया गया है भगवान के द्वारा यदादित्य गतम तेजो तो जगत भासते तेथिलन तो य चंद्रमस यद चांदम तत्तेजो बुद्धि मामक सूर्य अनुग्राहक बोलता है नेत्रों के प्रश्नों की सब की दृष्टि से विचार करें जिस पर नीलकंठ जी ने विचार नहीं किया है उन्होंने तो नेत्र को लेकर ही विचार किया है तो प्राणों के भी अधिदूल भगवान सूर्य होते हैं सूर्य भगवान नेत्र के द्वार से जितना भी रूप वर्ग है उसके उद्दीपक प्रकाशक है तो स्पष्ट है तेजो जगत घास अखिल जगत का संकोच करने पर पड़ेगा रूपात्मक प्रपंच भगवान सूर्य नेत्रों के अनुग्राहक होकर रूप मंडल का रूपात्मक जगत का प्रकाश करते हैं किसके बल पर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा इनमें अनुगत है उसके बल पर आदित्य मंडलांतर्गत सर्वेश्वर के बल पर आदित्य नेत्रों के अनुग्राहक होकर रूप वर्ग के प्रकाशक ज विभाषक होते हैं तो रूपात्मक जगत जो आदित्य से प्रकाशित होता है नेत्रों के द्वार से या किसके बल पर तो आदित्य के सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आश्रय है और साथ ही साथ आदित्य के माध्यम से विशेष रूप से अंतर्यानी रूप से व्यक्त भी है तो सच्चिदानंद सर्वेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रहीत आदित्य नेत्रों के अनुग्राहक बनकर रूपात्मक जगत के अभिभाषक होते है इतना बड़ा वाक्य बनेगा पूरा अर्थ लगा लो तो सच्चिदानंद स्वरूप तो अपने आश्रय ब्रह्म का सर्वेश्वर अंतर्यानी सर्वेश्वर के रूप में व्यक्त करने वाले आदित्य उनसे अनुग्रहित होकर अतीन्द्रिय नेत्रों के उद्भाषक होते हुए समग्र रूपात्मक जगत के अभिभाषक होते हैं यह अर्थ बनेगा इसी प्रकार चंद्रमा को लेकर लें तो चंद्रमा कौन है हमारे आपके मन के देवता है। चंद्रमा मनसो जाता है बहुत विचित्र बात हिरण्य गर्व अंतरयानी का कितना महत्व है हम अपनी दृष्टि से विचार करें तो हमारे आपके मन के देवता कौन है चंद्रमा तो भगवान अंकर्यानी यानी हिरण्य गर्भ के मन से चंद्रमा उत्पन्न हो गए आकाश पाता अंतर हो गया यानी पुरुष सूत्र के अनुसार विचार करें तो भगवान हिरण्य गर्भ के मन से समुत्पन्न चंद्रमा हमारे आपके मन के अनुग्राहक देवता भगवान के कारण से जिनकी उत्पत्ति हुई वह हमारे कारण के अभिदैग हैं तो वेदांत की सब धन वैश पसेरी देवता पितर सब वेदांत के नाम पर खदेड़ना प्रारंभ करते हैं परंपरा से अध्ययन न होने के कारण ज्ञान जो है भूत प्रेत के समान बाधक बन जाता है साधक नहीं घोर नास्तिक बन जाते हैं प्राय वेदांति न उपासना करें न मूर्ति को मान अब शंकराचार्य जी के नाम पर तो मूर्ति का खंडन करें तो पावल ही सिद्ध होगा या नारद कुंड बद्रीनाथ में तीन महीने रहे हैं नारद कुंड में दो मिनट उंगली रख दे तो शैक्षिक हो जाए जाए जाए तीन बार गोबकी लगाकर बद्रीनाथ को प्रकट किया भगवान शंकराचार्य जी अब कोई वैष्णव या शंकराचार्य जी का न्यायी मूर्ति पूजा का शंकराचार्य के नाम पर खंडन करें या अपकर्ष सिद्ध करें तो पागल सिद्ध हुआ या नहीं शंकराचार्य के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत हो गए श्री जगन्नाथा जी का दर्शन हमको होता है मूर्ति भंजकों के शासन काल में अदृश्य थे जगन्नाथ उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करके पूजा का मार्ग प्रशस्त तो किया भगवत पर शंकर जी अब जगन्नाथ जी के उपासक और शंकराचार्य की निंदा करें तो कितना पाप लगेगा हम गौरी संप्रदाय वाले से जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हम पेलटू तो थे लेकिन यह भूल या तो है की चैतन्य महाप्रभु कहा से प्रकट उत्पादन तो से हो गए थे मूर्ति भंज के शासन काल में कि शंकराचार्य जी ने दो हजार चार सौ वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन श्री जगन्नाथा जी को पुनः तो प्रतिष्ठित किया और जगन्नाथ जी का भक्त होकर गौरी संप्रदाय का भक्त होकर कोई शंकराचार्य जी पर आक्षेप करे तो कष्ट की बात है दूसरी बात है चैतन्य महाप्रभु दसमानी सन्यासित श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था हुँ? अब चैतन्य महाप्रभु जब दसमानी सन्यासी थे उनके नाम पर कोई शंकराचार्य के सिद्धांत का अपवाद करे यह वो कष्ट की बात तीसरी बात है कि श्रीधर स्वामी को माना श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी जी ने जो भागवत की या विष्णु पुराण की टीका की, की, की है या इन पर इनकी व्याख्या की है या कह सब इन पर भाष्य लिखा है जो तो शंकराचार्य जी के अनुरत होकर तो श्रीधरा स्वामी की प्रशंसा करते हुए शंकराचार्य जी की निंदा कर दे कोई संत संप्रदाय वाले तो भी ये भी आश्चर्य है इसलिए परम्परा से ग्रंथों का अनुशीलन न होने के कारण संप्रदायों के रहस्य को न जानने के कारण यह सब उन्माद पनपता है लेकिन यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है चंद्रमा मन से जाता हिरण गर्भ के मन से चन्द्रमा की अभिव्यक्ति हुई भगवान के कारण से जिस चंद्रमा अभिदेव की अभिव्यक्ति हुई वे चन्द्रदेव हमारे आपके कारणों के अनुग्राहक देव है चंद्रमा के बिना हमारा मन उद्भासित हो ही नहीं सकता है अपने भाष्य का ग्रहण कर ही नहीं सकता है इस पर विचार करना चाहिए तो क्या हुआ इसमें भी वही दृष्टि सांगोपंग लगानी चाहिए भगवान शंकराचार्य जी नीलकंठ जी को मिलाकर भगवान शंकराचार्य जी ने जो श्लोक का दे वह में दो ढंग से अर्थ किया है उन दोनों को एक करके फिर बोल रहा हूँ सच्चिदानंदा स्वरूप ब्रह्म का अभिव्यंजक होता हुआ चंद्र सच्चिदानंदा स्वरूप ब्रह्म का सर्वेश्वर अंतर्यामी के रूप में अभिव्यक्त होता हुआ चंद्र सचिदानंदा स्वरूप सर्वेश्वर के अनुग्रह से मन को उद्घाषित करता हुआ मन के विषय भूत जगत का उद्घासक सिद्ध होता है यह पूरा अर्थ हुआ इसी प्रकार अब अग्नि को लेकर विचार करे अग्नि किसके देवता हैं वात के देवता हैं हम आप बोलते हैं तो अग्नि के प्रभाव से बोलते है चांदी सब के अनुसार तो तेजो मई वात वाक जो है वो केले में है तेजस प्राय घृत दुध आदि का तौल आदि का जो सेवन करते हैं, उनकी वाणी उद्दीप्त रहती है मेघ भर जल तेजस तो सोना है सुबह में धातु तेजस है खंडन खंड खाद्य के अनुसार हीरा पार्थिव है कोले कोयले का परिष्कृत रूप है हीरे के खान में कोई कोयला की उपलब्धि होती है उड़ीसा में कहीं कहीं बिखरे हुए हीरे मिल जाते हैं। हीरा जो है वह पार्थिव है खंडन खंड खाद्य वेदांत के ग्रंथ में यह बताया गया खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ का अध्ययन हमने अपने पूर्वाचार्य से चुरु और कलकत्ता में किया था और यजुर्वेद वो वर्त पर तो नहीं धर भाष्य सहित यजुर्वेद का अध्ययन वाची से ही हमने किया तो हमने क्या संकेत किया संकेत किया कि अग्निदेवता वाक्य है वाक्य को उद्दीप करने वाले अग्नि हैं जिनके अनुद्र से वाक्य द्वारा हम प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन करते हैं ये अग्नि तत्व है अब अग्नि तत्व में अपने विषय को उद्दीप करने की क्षमता कहाँ से मिलती है तो केने परिषद का स्मरण करना चाहिए की माना को विस्तृत करके किस से उद्दीप्त होता हुआ अग्नि तत्व तो अपने विषय को उद्घाषित करने में समर्थ है यही अर्थ होगा ना प्रश्नवाचक करेंगे तो किससे से होता हुआ अग्नि तत्व तो अपने भाष्य विषय को भाषित या विभाषित करने में समर्थ है उत्तर क्या होगा अग्नि तत्व का जो आश्रय है वो सच्चिदानंद रूप परमात्मा है मयाध्यक्ष में प्रकृति के अग्नि भी भगवान से अधिष्ठित तत्व है तो भगवान से अधिष्ठित तो होता हुआ अग्नि भगवान को सर्वेश्वर के रूप में व्यक्त करता है अंतर यानी सर्वेश्वर के रूप में व्यक्त करने के बाद उनसे उद्दीप्त अग्नि तत्व करनात्मक वाक को उद्दीप्त कर जितना भी बांगला प्रपंच है उसका उद्भाषक बनता है अब यह पूरा क्रम बन गया इस धन से अनुसंधान करने पर अधिक लाभ होता है क्योंकि तो टीकाकरण का समादर हो जाता है एक अंश ले लिया शंकराचार्य जी से दो धन से किया दोनों को परोवरीय क्रम से मिला दिया नीचे ले आए नीलकंठ जी को तीनों को मिला दिया तो एक प्रक्रिया के दृष्टि से बहुत उत्तम अर्थ प्राप्त हो गया उसमें नीलकंठ जी के खंडन की आवश्यकता पड़ेगी न कुछ और तो शंकराचार्य जी का पूर्ण समाधान हो जाएगा नीलकंठ जी का भी समाधान हो जाएगा और एक क्रमिक प्रक्रिया बन जाएगी जिससे साधकों को चिंतन करने में सुगमता रहेगी जब हम किसी विषय का प्रतिपादन करते हैं तब ध्यान के लिए कहना चाहिए कि वाक नामक कर्म किससे उद्यीप्त होकर अपने भाष्य प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ है तो मानना पड़ेगा कि अग्नि से तो अग्नि वाला वाक को उद्भाषित करने में समर्थ कैसे है तो फिर विचार करने पड़ेगा कि सर्वेश्वर से तो सच्चिदानंद तत्व को सर्वेश्वर के रूप में व्यक्त करने वाला कौन है तो पता चलेगा कि की सत्यात्मक अग्निमय या चमत्कृति है वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अग्निगत है लेकिन उसका मौलिक स्वरूप कौन है सच्चिदानंद तत्व है ये नीचे से ऊपर की ओर हम ले गए अब ऊपर नीचे की ओर ले तो सच्चिदानंद तत्व ऐसी अधिष्ठित होता हुआ अग्नि तत्व सच्चिदानंद को सर्वातर यानी सर्वेश्वर के रूप में व्यक्त करता हुआ वाक इंद्रित का अनुग्राहक बनता है उससे अनुग्रहित वाक इंद्रित क्या करती है जितना भी वाक प्रपंच है वाक का प्रतिपाद्य प्रपंच है अपने विषय को उद्भाषित करती है अर्थात अग्नि के अनुग्रह से ही वा केन्द्रीय प्रतिपा का प्रतिपादन करने में समर्थ होती है लेकिन उस अग्नि को अनुग्रह करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से अधिष्ठित है परंतु उस अग्नि में सच्चिदानंदा स्वरूप सर्वेश्वर को सच्चिदानंद को अंतर यानी सर्वेश्वर के रूप में व्यक्त करने की क्षमता कहाँ से आती है क्यों आती है क्योंकि वह तो सर्वाधि सर्व है जिसका उत्तर मिलेगा की सत्व प्रधान अभिव्यक्ति है पूरा अर्थ हो गया इस प्रकार से टीका में जो मतभेद लक्षित होता है उसका निवारण भी हो जाता है पर उसकी व्यवस्था भी बन जाती है और साधुकों के तो लिए ब्रह्माकार वृत्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है यदा दि गेज्यास यद्रमस यद चादिन तत्ज विदिमान कम मेरा तेजय जटिल पहले मैं तेज भगवान नी का मेरा तेज मेरा तेज का तस्य भाषा सर्वद्ध भांति यही नैया एक लोग इसे सूति के चपेट में आकर के दुषाहीन हो गए तस् सर्विदम्बांति उसके प्रकाश से सर्वंग भांति यह सब प्रकाशित होता है विभाषित होता है यहाँ पर संबंध विभक्ति का प्रयोग है संबंध विभक्ति हिन्दी वाले संबंध कारक भी कह सकते हैं संस्कृत वाले केवल संबंध विभक्ति कह सकते हैं यहाँ संबंध विभक्ति का प्रयोग है प्रकाश से तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप न मानकर ज्ञान गुणक मान लिया कि नहीं क्यूँकी भगवान यहाँ पर सूची कहती तस्य भाषा संबंध विभा तो भान स्वरूप है लेकिन दूसरी श्रुति कहती है भा रूप है प्रकाश स्वरूप है अब दोनों स्त्रुति को मिला देंगे तो अर्थ लगेगा तो यहाँ राहु शिता की शोली में अर्थ करना चाहिए राहु का भागवत का अध्ययन करने पर तो राहु का होता है एक ही धरातल पर भागवत का अध्ययन करें तो राहु का होता है एक बार अध्ययन के क्रम में यह निष्कर्ष निकला लेकिन प्रसिद्ध यह है कि जो राहु है वही सिर है सिर और राहु में अर्थ अर्थभ नहीं तो राहु का सिर कहने पर क्या हुआ उपचार मात्र हुआ वास्तव में है संबंध विभक्ति अपना वास्तव अर्थ को प्रकट नहीं करती है जो राहु है वही सिर पुरुषस्थ चौत अब कोई पुरुष का चैतन्य भगवान ने कह दिया ममात्मा भूत भाजन ममात्मा तो भगवान शंकराचार्य ने प्रेम से चुटकी ली और भगवान के अभिप्राय को व्यक्त कर दिया आप और आत्मा में भेद है क्या महात्मा तो कहा कि जो भगवान है वही आत्मा है यहाँ संबंध विभक्ति का प्रयोग साहित्यिक दृष्टि से होने पर भी वास्तव में सम्बन्ध विभक्ति चरितार्थ नहीं है क्यूँकी अभेद में भेदोपचार है अभेद में भेदोपचार है भगवान ने का यदादित गेजा है अंत में का तेजो विद्धि नामकम या मेरा तेज सम्भ तो अभिव्यंजक संस्थान के कारण अभेद में भी भेद की निष्पत्ति हो जाती है क्या अभिव्यंजक संस्थान के कारण अभेद में भेद की सिद्धि हो जाती है जैसे कल को कहा था सं, भगवान के गुणा सर्व निर्गैन निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्म सामया संज्ञा दुणा यहां जो सम्व असंग भगवान के गुण है यानी तो भगवान या के गुण हो गए तो संबंध भक्ति चरितार्थ हो गई यानी अब अगुणाह कह दिया तब चरित्थ नहीं अगुणाह कह दिया तब जो भगवान है वही असमत्व है वही असंगत्व है भगवान में असम में भगवान में असंग में कोई भेद नहीं है लेकिन जब गुणाह कह दिया तो बात बन गई इसका अर्थ क्या है अभिव्यंगक संस्थान के योग से अभिन्न तत्व ही भिन्न होकर अभिव्यक्त होता है जैसे दर्पण के योग से बहुत अच्छा उदाहरण है दर्पण के योग से अपना मुख भी मुख चंद्र मुख प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है यहाँ भेद ये जो संबंध विभक्ति देखो देखो मेरा मुख कैसा है ऐसा दिखा दिया और चित्र फोटो ले लिया तो अब अभिव्यंग की विशेषता हो गई है नी अभि व्यंग मुख्य जो है वो चित्र के रूप में आ गया या पूरा शरीर चित्र के रूप में अच्छा बहुत बढ़िया मेरा चित्र है अलोज मैं चित्र ही कहेंगे हंसी आ जाएगी मेरा चित्र है ठीक है या मेरा कहा से आ गया मैं मेरा बन जाता या नहीं अभिव्यंगक संस्थान के बच्च कल हंसी हसी जा रहे थे कार से तो हमने उनसे पूछा की मेरे प्रवचंद की नकल कितने व्यक्तियों ने किया मैंने पूछा नकल करते ना श्री राम तिलकर जी आदि के प्रचल के नकल राम प्रेमानंद जी आदि ने बहुत किए उस समय एक बार आ गए थे ये श्री राम किनकर जी की नकल न करे रामायणी में आजकल कोई और बार बाढ़ आजकल जो रही ये कौन है रामदेव बाबा के नकल न करे वह योगी नहीं कुछ पहले ता कौन थे योगी महेश जी की अनुकृति ना करे योगी नहीं ये धारा बीस बीस साल लगभग चलती कम से कम पंद्रह कुछ तक का बल हुआ तो पंद्रह साल बीस साल ये कई बार चले आते हैं चल खत्म लाभ खत्म हो जाता तो हमने कहा कि हमारे प्रवचन के नकल कितनी थी यार विवेक तो सामने कहा एक भी नहीं हमने तो कहा पागल बनाने वाला मेरा प्रवचन होता नकल क्या करेगा उस दर्शन से लिया उस दर्शन से लिया वो लिया उसको मिला दिया उसको अलग कर दिया एक ही प्रवचन में इतने दाव पेच छोटे हैं <laughs> इनका नकल करने वाले को ब्रेन ब्रेन हेमरेज हो जाएगा इसलिए सुनते रहो करते रहो या फिर अध्ययन का बल बहुत बढ़ा क्या नहीं तो वो तो बहुत कठिन काम है ना किधार उदार ये नहीं कि नकल की लेकिन कितने दर्शन को मिला दिया क्या कर दिया कहां अलग कर दिया ये सब हमारे लिए भगवत के पास वो खेल है और उनके लिए तो सब जर्दावल हो जाएगा इसलिए सुनते चलो मुस्कुराते चलो समझने का प्रयास करो और बन सकते उपासना और ध्यान का गुरुओं की कृपा का संग्रह करो ये बात है तो हमने क्या संकेत किया कि भगवान ने कह दिया तब तेजो भी दिमा उस तो तेज को मेरा समझो आप स्वरूप है या तेज आपका है दोनों बातें अभिव्यंगक संस्थान जो है वो संबंध विभक्ति को चरितार्थ कर देता है उदाहरण के लिए दिया कि जैसे कि दर्पण मुख को मेरा बना देता है हुँ? शरीर को मेरा बना देता है फोटो में लेते तो लेते होंगे दर्पण ही तो है उसमें कैमरा में भी तो दर्पण का ही रूप है, है अब दर्पण लिया कैमरा के माध्यम से व्यक्ति का चित्र आ गया सामने चित्र आ गया तब चित्र हो गया मेरा थाते में मेरा कैसे हो गया अभिव्यंगल संस्थान के चमत्कृति से अभेद में भेद की सिद्धि हो जाती है विवक्षा वसात उस भेद को अभेदक अभेद रूप से भी ख्यापित किया जा सकता है और भेद के रूप में भी ख्यापित किया जा सकता है विवक्षा बसात का अर्थ क्या है भगवान ने दिखाया अगुणाह अगुण है और फिर कह दिया माम तो के गुणा तो भगवान ने गुण भी कह दिया गुण भी कह दिया मम भजंती जब कहा तो मेरे गुण हो गए मेरे गुण मेरा भजन करते हैं जब अगुणाह कहा तो वो गुणगण हो गए भगवान इसका मतलब अभेद भी भेद हो जाता है अभिन्न तत्व भी हम भी मन के रूप में स्थिर क्यों जाता है अभिव्यंगक संस्थान की दृष्टि से श्री राम वाय महादेव